कि जीव को ज्ञान के लिए शरीर इंद्रियों की अपेक्षा है किंतु ईश्वर को ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है शरीर इंद्रिय युक्त होना ये अच्छी अविद्यादिमत संसारिण शरीरादिपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति सै न ज्ञान प्रतिबंध कारण प्रतिबंधकार इस वाक्य से कहा गया इसका भावार्थ टीकाकार बताते हैं कि यथा एकस्य ज्ञान तथा अन्य निभा माइनो अशरीर जन्य ईक्षण इति भावः तो जैसे एक को ज्ञान होता है ऐसा ही दूसरे को भी होगा जीव और ईश्वर इन दोनों में से जीव को जैसे शरीर इंद्रिय संबंध से ही ज्ञान होता है ऐसे अन्य शब्दित ईश्वर को भी ज्ञान होगा जन्य यदि उत्पन्न तो शरीर इंद्रिय संबंध से ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है ये नियम न होने से ईश्वर को शरीरादि संबंध के बिना भी ज्ञान होगा ये इस पंक्ति का भावार्थ निकला ये लिखा कि यथा एकस्य ज्ञानम तथा अन्यस्यापि इति नियमाभाव तो जैसे जीव को शरीर इंद्रिय संबंध से ही ज्ञान होता है ऐसे ईश्वर को भी शरीर इंद्रिय संबंध से ही ज्ञान होगा ऐसा नियम न होने से माइनो अशरीरस्यापी जन्य ज्ञान जन्य ईक्षण कारकत्वम जन्य ईक्षण कारकत्व यानी कर्तृत्व माई कहते हैं ईश्वर को माया है उपाधि जिसकी वो है माई और उसमें शरीर इंद्रिय संबंध न होने पर भी ईक्षण आकाश आदि के उत्पत्ति स्थिति लय का कारणभूत होगा तदाइक्षित तो इस वाक्य के द्वारा बताया गया तदक्षत ये वाक्य आकाशादि जगत की उत्पत्ति से पहल पहले अशरीर सत्पदार्थ में जन्य इक्षन बता रहा है जन्य जन्यक्षण कर्तृत्व बता रहा है यह जन्य ईक्षण कर्तृत्व बिना शरीर इंद्रियों के ही है अभी दि ही उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो भी पदार्थ बिना इंद्रिय संबंध के बिना शरीर संबंध से आकाश आदि के उत्पत्ति अनुकूल ई क्षण का कर्ता बना है ऐसा तदैक्षत ये वाक्य बता रहा है ये अभिप्राय है तो सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीय तदय क्षत इस वाक्य ने जो अशरीर परमेश्वर में जगत उत्पत्ति अनुकूल ईक्षण कर्तृत् तो बताया बिना शरीर के ही ईश्वर को शरीर इंद्रिय संबंध की आवश्यकता नहीं है ऐसा ये ब्राह्मण वाक्य के द्वारा बताया गया ब्राह्मण वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन करने वाले यह मंत्र भी है श्वेताश्वेतनिषद के इसे कहा जा रहा है मंत्रोच्च इमो इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं भाष्य टीकाकार नु यजन्य ज्ञानम तत्शरी साध्यम इति व्याप्ति अस्ति इति आशंक्य श्रुति आह इति तो मंत्रो जन्य यज्जन्य तत् शरीर साध्यम जो जन्य ज्ञान है यानी उत्पन्न होले होने वाला ज्ञान है वह शरीर से ही जन्य होगा शरीर इंद्रिय संबंध से ही उत्पन्न होगा इस प्रकार की व्याप्ति मानेंगे पूर्व पक्षी हैं तो यह व्याप्ति बताएगी चाहे जीव का जन्य ज्ञान हो या ईश्वर का जन्य ज्ञान हो शरीर इंद्रिय संबंध से ही उत्पन्न होगा और ईश्वर में शरीर इंद्रिय न होने से ईश्वर को तद ऐचित इस वाक्य के द्वारा इक्षित बताना अनुचित है इस विरुद्ध है इस प्रकार की आशंका यदि प्रधान कारणवादी सांख्य करते हैं तो कहते हैं कि श्रुति बाधम आह जिस व्याप्ति के आधार पर ईश्वर को जन्य ज्ञान का कर्ता नहीं हो पाएगा करके कह रहे हैं सांख्य उनकी वह आधारभूता व्याप्ति ही बाधित है। बाध नामक दोष से दूषित हैं इसे कहा जा रहा है मंत्रोच्च इत्यादि वाक्य से तो भाष्य भाष्यमय है मंत्रो चमो ईश्वर ईश्वरस्य शरीरादि अनावरण अनपेक्षतावरण ज्ञानता दर्शयता तो इमो मंत्रो वक्ष्यमाण मंत्रो जो भाष्य में श्वेता श्वेतर उपनिषद के दो मंत्र भाष्कर भगवान बता रहे हैं उन्हें इमो मंत्रो शब्द से ग्रहण करना और दर्शयत का करता है यही इमो मंत्रो पद का अर्थ तो वक्षमान दोनों मंत्र बता रहे हैं दर्शयतः दिवचन है बताते हैं क्या बताते हैं तो ईश्वर से शरीरादि अनपेक्षा अनपेक्षता दर्शयता ईश्वर को शरीर और आदि शब्द से ग्राह्य इंद्रिय की अपेक्षा जन्य ज्ञान के लिए नहीं है ऐसा यह दोनों मंत्र बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं तो अनावरण ज्ञानतांच दर्शेता ये दो बातें बता रहे हैं ये मंत्र पहला तो ये बताते हैं कि ईश्वर को ज्ञान का कर्ता बनने के लिए ज्ञाता बनने के लिए शरीर इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है ये बताया जा रहा है और दूसरी बात बताई जा रही है अनावरण ज्ञानता ईश्वर तो ईश्वर को होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान के आवरक यानि प्रतिबंधक कोई भी कारण ईश्वर की उपाधि में नहीं है इसलिए ईश्वर का ज्ञान अनावृत है अप्रतिबद्ध है ईश्वर के ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कोई कारण नहीं है जो ईश्वर को ज्ञान न होने दे जिसके रहने के कारण ईश्वर को ज्ञान न हो ऐसा कोई ईश्वर में ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक न होने से ईश्वर के ज्ञान को कहा जाएगा अनावृत ज्ञान अप्रतिबद्ध ज्ञान तो ईश्वर अनावरण ज्ञानताम अनावरण ज्ञानताम का मतलब है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंध कारण कोई नहीं है, है? हाँ, ज्ञानताम एक पद है अनावरण ज्ञानताम अनावरण ज्ञान है ईश्वर उसमें रहने वाला धर्म है अनावरण ज्ञानता जैसे मानव मानवता ऐसे अनावरण ज्ञानताम दर्शेता तो वे कौन से मंत्र हैं जो ईश्वर के ज्ञान को अनावृत बता रहे हैं और शरीरादि अनपेक्ष बता रहे हैं तो वे मंत्र बताए जा रहे हैं न तस् कार्य करणंच विद्यते इति एक मंत्र ये शक्तिधवये से यानी ईश्वरस्य मायोपाधिकस्य ईश्वरस्य कार्य करणंच न विद्यते कार्य कहा जाता है शरीर को स्थूल शरीर को करण कहते हैं इंद्रियों को यानि सूक्ष्म शरीर को तो कार्य करण संघात यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों भी ईश्वर के नहीं हैं न त कार्य करणंच विद्यते का अर्थ ईश्वर का शरीर तथा इंद्रिय समूह नहीं है और ये कहा जा रहा है कि इस संसार में न तो ईश्वर के समान दूसरा कोई है न तो उससे उत्कृष्ट दूसरा कोई है वह अनुपम है उपमा युक्त तो वो होता है जिसके समान दूसरा कोई हो तो उसे उपमा युक्त कहते हैं सोपमम कहते हैं और जिसकी जिसके समान दूसरा कोई नहीं है उसे कहते हैं अनुपमा उपमा रहित तो ये मंत्र बता रहा है कि न दृश्यते ईश्वर के समान दूसरा कोई नहीं है तो ईश्वर के समान कोई दूसरा होगा तो वह उपमा बनेगा ईश्वर उपमेय होगा इसलिए कहते हैं कि ईश्वर के समान दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो ईश्वर से उत्कृष्ट कोई वस्तु होगी तो कहते हैं न ना, क्या नाम न ना तत् तद अभ्यधिक दृश्यते ईश्वर से ईश्वर के समान भी कोई दिखता नहीं इस संसार में और ईश्वर के ईश्वर से उत्कृष्ट भी कोई नहीं है दिखता ईश्वर से अन्य तो जीव हैं जब तक उपाधि है तब तक और जीव और ईश्वर की तुलना करते हैं तो ईश्वर समुद्र जैसा और जीव एक समुद्र के जल के बूंद के बराबर है तो बिंदु और सिंधु की क्या समानता है कोई समानता नहीं है बिंदु और सिंधु की समानता नहीं है ना है क्या हा तो इसलिए ये कहा श्रुति ने कि नतत तत् समह दृश्य ईश्वर के समान कोई नहीं है तो ईश्वर के ईश्वर से उत्कृष्ट अभ्यधिक न दृश्यते ईश्वरसे से उत्कृष्ट भी दूसरा कोई नहीं देखा जा रहा है न तो समान है न तो उत्कृष्ट है आगे हैं है। तो अस्य यानी ईश्वरस्य परा शक्ति तो ईश्वर में शक्ति है और वो ईश्वर की शक्ति अपने कार्य की अपेक्षा परा है उत्कृष्ट है कार्य में भी शक्ति है और ईश्वर में भी शक्ति है तो ईश्वर के कार्य में रहने वाली शक्ति निकृष्ट है और कारण रूप ईश्वर में रहने वाली शक्ति परा यानि उत्कृष्ट है इसलिए यानी अस्वर से पराशक्ति ईश्वर में पर शक्ति है जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट शक्ति है ईश्वर को संकल्प से अतिरिक्त और कुछ नहीं करना पड़ता और जीवों को संकल्प करने से मात्र कुछ प्राप्त नहीं होता संकल्प से अतिरिक्त संकल्प को साकार करने के लिए साधना करनी पड़ती है प्रयत्न करना पड़ता ईश्वर ने संकल्प किया ये संसार बन जाए तो संसार बनाने के लिए ईश्वर ने कहीं से भी कोई रॉ मटेरियल लाया नहीं खरीदा नहीं कहां से खरीदेगा कौन देगा तो बिना कच्चे माल के ही ईश्वर के संकल्प मात्र से आकाश बन गया आकाश बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो ईश्वर ने कहाँ से लाया वायु को बनाने के लिए सूक्ष्म भूतों को बनाने के लिए ईश्वर ने कहाँ से कच्चा माल लाया कहीं से नहीं लेकिन ये सब भूत बन गए भूतों से फिर स्थूल भूत बन गए शरीर बन गए इंद्रिय बन गए पूरा संसार बन गया और हमें एक हाथ कुटिया बनानी होती है तो कहीं से ईंट कहीं से सीमेंट रेता बजरी सरिया आदि सब लाना होता है तब एक हाथ कमरा बन जाता है संकल्प एक कुटिया का करते वो भी पूरा नहीं होता बिना कच्चे सामान के और कच्चा सामान ऐसे ला करके रख दिया अपने आप जुड़ जाए तो भी नहीं मिस्त्रियों का सहारा लेना पड़ता है तो इस प्रकार ये बाह्य सामग्री जुटाने के लिए और उसके विशेषज्ञों की भी सहायता लेनी होती है बाह्य सामग्री से जैसे वो कुटिया बनने हैं उसे जानने वाले की मदद लेनी होती है तब जाकर के एक कुटिया का संकल्प पूरा हो पाता है और ये सारा संसार ईश्वर ने बनाया मात्र संकल्प किया और संसार बन गया कहीं से कोई न मिस्त्रियों का आश्रय लिया संसार को बनाने के लिए न कहीं रॉ मटेरियल लिया संसार बन गया इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जीवों में भी शक्ति है और ईश्वर में भी शक्ति है लेकिन जीवों की शक्ति की अपेक्षा ईश्वर की शक्ति परा है परा शक्ति और विविधे वूयते तो ये जो शक्ति का विशेषण एक परा और दूसरा विविधा ईश्वर की शक्ति अनेकों प्रकार की है ये जो संसार है बड़ा विचित्र है और इस विचित्र शक्ति को एक ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर के अंदर इस विचित्र संसार को विविध प्रकार के संसार को बनाने अनुकूल शक्ति होगी अनेकों प्रकार की तब नो बन पाया मनुष्यों में देखा जाता है जीवों में कोई एक विषय का ही विशेषज्ञ होता है कोई दो तीन चार पांच दस बीस ज्यादा ज्यादा वो कुशलता से उतने प्रकार का कार्य कर सकता है तो माना जाता है उसमें दस प्रकार की कार्य को संपन्न करने की शक्ति है और जगत में कितनी सारी विचित्रता है चौरासी लाख प्रकार के ये शरीर हैं और इन शरीरों को निर्माण करने की सारी शक्ति जल पिता है तो कहीं शरीर के अन्य भागों में फैले न सीधे जितना शरीर के लिए उपयोगी है जल का सूक्ष्म अंश और मध्यम अंश उतना शरीर में रह करके मूत्राशय में पहुँच करके लघुशंका के रूप में निकल जाए ये सारी व्यवस्था ईश्वर को अंदर से करनी पड़ी कि नहीं पड़ी ऐसे अन्न अंदर ही उसको ये उपनिषद बताते हैं कि खाया हुआ अन्न और पिया हुआ जलादि अंदर एक ऐसी मशीनरी ईश्वर ने फिट की है कि उसे तीन विभागों में विभक्त करता करती है वो मशीन खाए हुए अन्न को पिए हुए जलादि को और उसका जो सूक्ष्म अंश है अन्नमयम ही सौम्य मन एक सूक्ष्म रूप बनता है एक मध्यम रूप बनता है अन्न और दूसरा स्थूल तो सूक्ष्म अंश से अन्न के उस मशीन ने जो सूक्ष्म तत्व खाए हुए अन्न का निकाला अंदर की मशीन ने वह मन को प्रभावित करता है मन को पुष्ट करता है मन का पोषण करता है इसलिए कहती है श्रुति कि अन्नमयम ही सौम्य मन हे सौम्य ये जो मन है अन्नमय है यानी अन्न से संपुष्ट होता इसलिए है इसलिए हिंदी में कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति तो ऐसे मध्यम अन्न जो है उससे बनता है मांस शरीर में और ये जो स्थूल अन्न है वह मल बन करके निकल जाता है और ये सब जहाँ जहाँ जितने मात्रा में मांस की ज़रूरत है उतने मात्रा में ठीक से शरीर में मांस बनाने वाला अन्न का मध्यम भाग पहुँच सके नहीं तो कहीं पीठ में ही बहुत ज़्यादा वो अन्न का रस मध्यम पहुँच गया पेट में तो हड्डी हड्डी रह गई पेट में मांस बढ़ गया एक तरफ ही ये सब तो अनुकूल नहीं वर्णा शरीर में जहाँ जितना ज़रूरी है उतना ही वो वो पहुँचाना मन तक ही सूक्ष्म अन्न के अंश को पहुँचाना और स्थूल भाग को मलाशय में पहुँचा करके बाहर निकालना आदि ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से एक शरीर दो शरीर में नहीं अनेकों प्रकार के शरीरों में चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में चल रही है सबका अन्न अलग अलग है सबकी शरीर की रचनाएं अलग अलग हैं लेकिन सब में ये अन्न के और पेय पदार्थों के पाचन के लिए इन तीन विभागों को विभक्त करने के लिए मशीनरी लगी हुई है वो सब मशीनें बनाई ठीक से फिट की शरीरों में कहीं थोड़ा बहुत इसमें हो जाता है तो अभी तक पूरा पूरा ठीक करने की योग्यता बहुत सी योग्यता प्राप्त की लेकिन अभी तो पूर्ण पूर्ण परफेक्ट नहीं हो पाए ना इस मानव शरीर के ही अंगों को पूर्ण रूप से ठीक करने में वैज्ञानिक और वो ईश्वर है ये सारी चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में जो विचित्रताएं हैं, उन विचित्रताओं को संपन्न करने की शक्ति से युक्त है इसलिए उसे कहा जाता है शक्ति का एक विशेषण विविधा शक्ति अस्य शक्ति विविधा और परा जो की शक्ति की अपेक्षा परा शक्ति है और विविधा है विविध कार्यों को संपन्न करने की शक्ति है ईश्वर की शुरू श्रुयते ऐसी सुनी जा रही है और कैसा है, कैसी है वो शक्ति ईश्वर की तो स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया वो स्वाभाविकी है स्वभाव यानी स्वाभाविकी यानी माया वो शक्ति माइक स्वाभाविक शब्द का अर्थ निकलेगा माइक वो ईश्वर की माइक शक्ति है और कैसी है वो तो ज्ञान बल क्रिया च तो ज्ञान और बल से संपन्न होने वाली जो जगत की सृष्टि रूप क्रिया है उत्पत्ति रूप क्रिया है उस क्रियानुकुल मायिक शक्ति ईश्वर की है आदि क्रियाओं को ज्ञान और बल के सामर्थ्य से संपन्न करने वाली इसी प्रकार का इस मंत्र का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं टीका को देखिए न त कार्य करणं च इस वाक्य में आया हुआ जो कार्य शब्द है उसका अर्थ करते हैं शरीर कार्य शरीर और कारण यानी इंद्रिय और अस ईश्वर से शक्ति माया स्व कार्यापेक्ष परा तो ईश्वर की जो यह शक्ति है माया वह अपने कार्य की शक्ति की अपेक्षा पर है अन्य उत्कृष्ट है और विविधा का अर्थ करते हैं विचित्र कार्यकारिता विविधा जगत का जो विलक्षण विलक्षण कार्य है उसे संपन्न करने वाली होने के कारण विचित्र शक्ति है विविध प्रकार की शक्ति है और सा तो ऐतिह मात्र सिद्धा न प्रमाण सिद्धा इत्या श्रूयते तो सा साने वो ईश्वर की शक्ति वह ऐतिह्य मात्र सिद्ध है यानी ऐतिह्य कहा जाता है एक इतिहास जैसा इतिहा यह तो है यानी निश्चित ऐसा है ऐसा बताने वाला उसे इतिहास कहते हैं और उसी से सिद्ध है ये ईश्वर की शक्ति प्रमाण से सिद्ध नहीं है प्रमाण से सिद्ध हो जाएगी तो वास्तविक हो जाएगी और माया तो परिकल्पित है ना इसलिए कहते हैं कि मूल मंत्र में श्रूयते पद का प्रयोग करके श्रुति ये कह रही है कि ईश्वर में ईश्वर की जो शक्ति है वह ऐतिह मात्र सिद्ध है प्रमाण सिद्ध नहीं है श्रूयते ये, ये पद का प्रयोग करके कहा और ज्ञान बल क्रिया च स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया इसका अर्थ कर रहे हैं तो ज्ञान रूपे न या सृष्टि क्रिया सा स्वाभाविकी ज्ञान रूप बल से ईश्वर की जो सृष्टि रूप क्रिया होती है वह स्वाभाविकी है मैंने अनादि मायात्मिका है ये कहते हैं अनादि मायात्मक मायात्मकत्वा तो अनादि मायात्मक होने के कारण ज्ञान रूप बल से संपन्न होने वाली जगत की सृष्टि रूप क्रिया ये स्वाभाविकी है स्वाभाविका स्वाभाविकी का अर्थ एक ये भी निकलता है कि जो कार्य व्यक्ति के अभ्यास में आ जाता है माना जाता है उस कार्य को करने का उसका स्वभाव हो जाता है फिर उस कार्य को करने में उसे कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ता जैसे हम लोगों की पलकें गिरती हैं फिर खुलती हैं निमेश उन्मेश होता है निमेश है पलकों का गिरना उन्मेष है पलकों का खुलना ये करने के लिए कोई अलग प्रयत्न करना पड़ता है क्या निमेश उन्मेष करने के लिए ये स्वभावतः हो जाता है हम दूसरे कार्य में लगे रहते हैं तब भी निमेश उन्मेष होता रहता है और वो हमें पता भी नहीं चलता हमसे हो रहा है करके कब पलक गिरी कब खुली कब निमेश हुआ कब उन्मेष हुआ उसका कर्ता भी हम होने पर भी अपने आप को करता पना का अभिमान भी नहीं कर सकते इतना अभ्यास में आ गया है स्वभाव में ऐसे श्वास जो लेते हैं चौबीसों घंटा चल रहा है श्वास उ लेकिन श्वास मुझे लेना है मैं श्वास ले रहा हूं इस प्रकार मैं श्वास का करता हूं ये उधर दृष्टि भी नहीं जाती स्वाभाविक हो रहा उसका अपने आप को करता भी हम महसूस नहीं करते ऐसे यह सारे जगत को बनाने का जो जहां बुद्धि भी न लगानी पड़े सहज हो जाए संज्ञान में भी न आ जाए कि यह कार्य मेरे से हो रहा है तो माना जाता है वो स्वाभाविक हो रहा है चलते हैं तो पैर तो एक पैर उठाया आगे रखा दूसरा फिर पीछे से उठाया आगे रखा ये होता है लेकिन चलते है तो साथ साथ हाथ भी आगे पीछे होते हैं उन हाथों को भी आगे पीछे करना ये भी एक क्रिया है वो भी हो रही है लेकिन वह स्वाभाविक ही है और पैरों को उठा करके आगे रखना कहीं गंतव्य के ओर ये प्रयासपूर्वक हो रही है क्रिया उसे स्वाभाविक नहीं कहा जाएगा और हाथों का चलते समय आगे आना पीछे जाना आगे आना पीछे होना ये जो होता है दोनों हाथ तो हिलते हैं ना बिल्कुल स्थिर रखो और चलते रहो तो स्वाभाविक रूप से चलना नहीं हो पाता तो ये हाथों का आगे पीछे होना यह है स्वाभाविकी क्रिया ऐसे यह जगत को उत्पन्न करना जगत की स्थिति करना और संसार का लय करना ईश्वर का स्वभाव है स्वाभाविकी क्रिया ईश्वर को मालूम भी नहीं होता जैसे हमें निमेश उन्मेष करते हैं तो मालूम भी नहीं होता कब पलक गिरी कब खुली कब श्वास अंदर से बाहर आई बाहर से अंदर गई श्वासोश्वास हो रहा है। जैसा हमारी स्वाभाविकी क्रिया है निमेशोन्मेष श्वासोश्वास ऐसी ईश्वर की ये स्वाभाविकी क्रिया है जगत को बनाना एक निश्चित समय तक रखना फिर अपने में विलीन करना यह ईश्वर की स्वाभाविकी क्रिया है ये यहां पर कहा ज्ञान रूपे न, न या न सृष्टि क्रिया सा स्वाभाविकी यानी अनादि मायात्मकवात इत्यर्थ इसका और एक अर्थ करते हैं कि ज्ञानस्य ज्ञान बल क्रिया का तो ज्ञान से चैतन्य बलम ज्ञान है चैतन्य और उसका जो बल है चैतन्य का बल आत्मा का बल वो क्या है चैतन्य का बल ज्ञान हुआ चैतन्य चैतन्य हुआ ब्रह्म आत्मा और वो बल का स्वरूप बताते हैं माया वृत्ति प्रतिबिंबित स्फुट तो ज्ञान यानी चैतन्य है बिंब और जो माया की वृत्ति हुई माया की वृत्ति हुई ईक्षण रूप वृत्ति सृष्टि उन्मुख परिणाम जो पहले बताया था और उस सृष्टि उन्मुख परिणाम रूप मायावृत्ति में प्रतिबिंबित होना तो प्रतिबिंबित्व न स्फुटत्व यह है ज्ञान रूप चैतन्य का बल और उस बल का उस बल की जो क्रिया है तस्य क्रिया नाम बिंबत्व ब्रह्मणो जनकता और उस माया वृत्ति में स्फुट रूप बल की क्रिया वो है एक प्रकार से ब्रह्म है प्रतिबिंब और उस प्रतिबिंब का ब्रह्म है बिंब प्रतिबिंब ने बिंब भीम्ब, तो बिंबत्व जनकता उस माया मायावृत्ति की जनकता माया मायावृत्ति को ईश्वर ने उत्पन्न किया कैसे उस माया मायावृत्ति में प्रतिबिंबित होकर इसलिए कहा बिंब रूप से ईश्वर ब्रह्म का जो जनकत्व है वो है गात्रिता ईण कर्त तो जनकता यानी ज्ञात्रिता पी स्वाभाविकी इस प्रकार का ईक्षण कर्तृत्व भी ईश्वर का स्वाभाविक है ये बताया गया ज्ञान बल से दूसरा मंत्र है भाष्य में उसे देखिए अपानि अदो जवनों गृहीता पश्य चक्षुस्ृणोत्यकर्ण स वेत्ति वेद्यस्ति वेत्ता च अपानि पादो जवनोग्रहीता अपानीपाद हैं का मतलब पानी यानि हाथ और पाद यानि पैर ये दोनों भी ईश्वर के नहीं हैं हाथ पैर नहीं हैं ईश्वर के लेकिन बिना पानी के ही वह ग्रहीता है ग्रहण करता है।, है हाँ मानस में इसी मंत्र का अनुवाद करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है बिना पैर के ही चलता है बिना कान के सुनता है बिना आँख के देखता है बिना हाथ के लेन देन करता है वही यहां पर कह रहे हैं कि अपानी पाद हा। हाथ पैर से रहित है परमेश्वर तो फिर उसका कहीं आना जाना नहीं होता होगा लेन देन बिना हाथ के कैसे करेगा आएगा जाएगा कैसे बिना पैर के लेकिन श्रुति कहते हैं अपानी पादपी जवनो ग्रहिता जवन कहते हैं बहुत गतिशील मन भी पीछे छूट जाता है इतनी उसकी गति है मनुष्योजी है ईशावासी उपनिषेद में कहा ना हा जू धातु से करता अर्थ में लूट प्रत्यय होकर के जवन शब्द बना उसका अर्थ है गंता गमन करता पैर है नहीं लेकिन खूब भागता है अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं निकली जो इससे भी अधिक भागे सबसे ज्यादा गतिमान है सबसे ज्यादा गतिमान माना जाता है मन को और उस मन से भी अधिक जववान यानी गतिमान ईशावासी में बताया गया ब्रह्मा को ईश्वर को मनसो जबी इसलिए कहते हैं अपाणी पादो जवन और अने जो भी देते जाओ वो ग्रहण करता पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्तिया प्रय्छे थी हा? तद अहम भक्त्युपरहत उपर गृण उपरीतम गृह हाँ अश्नामी क्या है प्रयतात्मन हाँ तो जो भक्ति भाव से पत्र पुष्पादि मुझे समर्पित करता है वो सब मैं ग्रहण करता हूँ लेकिन हाथ पा हाथ नहीं रसन इंद्रिय ने खाता हूं बिना रसन इंद्रिय की रस लेता हूं हाँ का मतलब जीवों को तो इन इंद्रियों के व्यापारों का निर्वर्तन करने के लिए इंद्रियों की जरूरत पड़ती है और इन इंद्रियों से जीव जो कार्य करता है वह ईश्वर सर्वसमर्थ होने से सर्वशक्तिमान होने से बिना इन उपकरणों के ही उन कार्यों को संपन्न करता है जीव उपकरणों के माध्यम से जैसा तैसा जिन कार्यों को करता है उन कार्यों को ईश्वर बिना उपकरण के पूर्ण कुशलता से संपन्न कर लेता है शरीर इंद्रिय की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है ये बताना है न तदत तो इस वाक्य ने यह बताया है कि बिना शरीर इंद्रिय के ही ईश्वर को जन्य ज्ञान होता है ईश्वर ईक्षण करता है ज्ञाता है तो पूर्व पक्षियों ने कहा फिर यजन्यम ज्ञानम तत् शरीर साध्यम इस व्याप्ति का विरोध होगा कहते तो सदव्यापति है ही नहीं ये व्याप्ति ही गलत है असत है बाधित है उसका किससे बाध होगा तो इससे बाध होगा ये श्रुतिकर ये है कि वो शरीर इंद्रिय इंद्रियादि से रहित है लेकिन शरीर इंद्रियों से होने वाले सारे व्यापारों को अनायास संपन्न कर रहा है का अर्थ है बिना शरीर के भी ईश्वर को जन्य ज्ञान हो सकता है यद जन्यम ज्ञानम तत् शरीर साध्यम यह व्याप्ति जीव के लिए भले ही हो ईश्वर में इस व्याप्ति का व्यभिचार है ईश्वर को जन्य ज्ञान के लिए शरीर की अपेक्षा नहीं है वो व्याप्ति जीवों को जन्य ज्ञान के लिए अपेक्षा बताती है शरीर की यह मानना पड़ेगा उस व्याप्ति का संकोच करना पड़ेगा ईश्वर में नहीं लगाई जा सकती वो व्याप्ति इस दृष्टि से लिखा कि पादो जवन गृहिता पश्यत्य चक्षु स श्रृणोत्य कर्ण तो स यानी ईश्वर अचक्षु यानी चक्षु इंद्रिय रहित है तो भी सर्वज्ञ है स आपको जानता है सर्वज्ञ है सर्वीत है उससे कोई भी छिपा हुआ नहीं है कई कार्य ऐसे हो सकते हैं जो हमसे हुए लेकिन हमें ज्ञात नहीं है लेकिन ईश्वर को उसका भी ज्ञान है इसलिए निरुतिशय सर्वज्ञ कहा जाता है ना ईश्वर को तो बिना आंक के ही देखता है वो, अचक्षु है लेकिन पश्यती सारे रूपों का ग्रहण कर रहा है और अकर्ण सृणती श्रोत्र इंद्रिय रहित है लेकिन सुन लेता है मन का संवाद भी वो सुन लेता है मानस जो भाषा होती है ना ओठ हिलते हुए नहीं दिख रहे लेकिन मन में कुछ ना कुछ सोचता है व्यक्ति तो शब्द मानस शब्द बनते हैं उसे भी वो सुन लेता है क्योंकि वहां भी साक्षी रूप से बैठा हुआ है ना प्रश्न उपनिषद में कहा गया ना कि यह है वह अंत शरीर है सपुरुष वहा पुरुष के रूप में जिसको बताया जा रहा वही तो ये है तो अकर्ण श्रीणती सवेती वेद्यम वह जितना भी वेद यानी दृश्य है जानने योग्य पदार्थ है उन सब को जानता है सबका दृष्टा है विज्ञाता है सर्वविथ है वेद्यम से लेना समस्त वेद्य वस्तु हैं वेदन अर्ह पदार्थ और उन सब को वेति, वेत्ती जाना का मतलब सर्वविथ है सब वे वेद्यम से बताया तो कहते हैं उसको भी जानने वाला कोई होगा तो उसको जानने वाला कोई नहीं है यानी वो वेद्य नहीं है दृश्य नहीं है उसको कोई दूसरा जानेगा तो उसका वेद्य बन जाएगा फिर तो सरो तो परवेद्यता आएगी ना और जो पर वेद्य है घटादि अपने से भिन्न देवदत्तादी से जाने जा रहे हैं तो जड़ है ऐसे ईश्वर का भी ज्ञाता यदि दूसरा कोई ईश्वर से अलग होगा ईश्वर को देखने वाला तो फिर ईश्वर भी घटादी के तरह वेद्य बन जाएगा दृश्य बन जाएगा जड़ हो जाएगा इसलिए मंत्र बताता है कि न तस्ति उसका कोई भी वेदन करता नहीं है जानने वाला नहीं है उसको वही सबका वेदता है नयास्ती आगे है तम आहु पुरुषम तो आहुआ महाग्रग्र श का अनादि तो तम एने परमेश्वरम अनादिम आहू जो हमारे पूर्वशिष्ट लोग हैं कहते हैं कि वह अनादि हैं अग्र है का अर्थ है अनादि है और पुरुष है का अर्थ है पूर्ण है का मतलब अनंत है पूर्ण पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्ण और पूर्ण का अर्थ होता है अपरिचिन्न परिच्छेद रहित तो, परिच्छेद होता है देश से काल से वस्तु से परिच्छेद कहते हैं भेद को तो जिसमें कालकृत परिचिनता रहती है वह तो होता है शांत विनाशी और कालकृत परिचिनता जिसमें नहीं है उसे कहते हैं अनंत यानी नित्य वो अनादि है अनंत यानी अविनाशी है वो कभी यानी अग्रियम पुरुषम शब्द से बताया गया अनादि अनंत है यानी उत्पन्न भी नहीं होता नष्ट भी नहीं होता है हाँ। अनादि है का मतलब उसकी उत्पत्ति नहीं है अग्रे शब्द ने बताया पूर्ण शब्द ने बताया विनाश भी नहीं है पुरुष शब्द ने पुरुष का अर्थ है पूर्ण तो पूर्ण का अर्थ है विनाश रहित तो, अनंत और महानतम शब्द बता रहा है कालतः अपरिछिन्नता को महान है का है विभू है ये देश तरिछिन्न तो विभू है व्यापक है महान है का तो देशतः तो परिछिन्नता नहीं है कालतः तो परिछिन्नता नहीं है उसमें थोड़ा सा टीका में है अपानीरपी गृहिता वो हाथ रहित होने पर भी ग्रहण करता है अपादोपी जवन तो पैर रहित होने पर भी गतिमान है लौकिक हेतु अपेक्षा नास्ति इति नास्ती इतिभा पादो जवनो गृहिता इत्यादि से अभिप्राय निकलता है कि ईश्वर को अपना कार्य संपन्न करने के लिए किसी भी लौकिक साधनों की आवश्यकता नहीं है बिना लौकिक साधन के ही ईश्वर अपने कार्य संपन्न करता है ये अपनी पादो जवनो गृहता इत्यादि वाक्यों का अभिप्राय है इस अभिप्राय से लिखा कि ईश्वर से स्वर्य लौकिक हेत्वापेक्षा नास्ती इतिभा अग्रिम शब्द का अर्थ करते हैं अनादिम अग्रियम याने अनादिम पुरुषम का अर्थ कर दिया अनंतम महांतम का अर्थ करते विभुम अब ननु तावज ज्ञान प्रतिबंध कारणवान इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका आ रही है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण मुदच्य पूर्णम